प्रमाण धारणा ध्यान चार्य पदवाक्यप्रमापारावरपारिण यसन प्राणायाम अनाद्य सध्यंगानिष्ठ गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार वैदिकचाराण निखिल निगम गसारृदयातंत्रतंत्र परापर विद्या विद्योदिताक शण्वतस्थापनाचार्या वर्णाश्रम सदाचारशिशकाीमत्सुधन्वसाज्य प्रतिपनाचार्या्या्यामाजाधिराजगुरमंडलाचार शाश्वत सार्वभौम विस्वीन सनातन धर्म संरक्षण वद्ध परिकराह समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दत्चिता विविध बिदावल विराजमोन्नता महोदधिवासीन श्रीम्जगन्नाथ विमलांबोपा पूर्वायश्री गोवर्धनमठ भोगवर्धनपीठाधीशर श्रीमदराजराजेशर श्री शंकराचार्य श्री निरंजनदेवतीवामी वर्यचणकमलगंगा अन्री विभूषितनंदवती स्वामी वरिया विजयते धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ गौहत्या जगदगुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री सुभद्रा भगवती गी श्री बलभद्र महाप्रभुगी श्री वृंदावन विहारी लाल की भारत भारत भारत हरे हर, हर महाँ के बाद वहाँ नमः श्री परमहस स्वादितकमल नमकर भक्तजनमानस निवासा श्रीरामचंद्रा श्रीराम जय राम जय जय राम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 श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महादेवा शंभ शिवा शिवा शिव शिवा शिव शिवा नारायण नारायण नारायण आजकल ऐसे छोटे छोटे माइक भी आने लगे हैं, अक्षर को नहीं ढकते इधर से देखें माइक बढ़िया आज इधर से देखें इधर से देख, <laughs> देख, देख। पंजाब वाले कहेंगे पुस्तक देख के कथा कहते हैं <laughs> धर्मस्विषि पुसा विस्वेन कथा नोत्दि रिश्वि कवल धर्म का फल भगव्चरण में रति है कदाचित भगवत चरणों में रथ की अभिव्यक्ति धर्मानुष्ठान के पश्चात भी ना हो तो मानो श्रम ही हाथ लगा तुलसीदास जी महाराज ने वाचस्पत मिश्र भामती कार का अनुगमन करते हुए साधनों की मीमांसा प्रस्तुत की धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्षप्रद वेद वखाना अपनी ओर से जोड़ लें धर्म ते विरति ते योग योग ते ज्ञान धर्म का फल विरति अर्थात वैराग्य है भगवत चरणों में रति के विपरीत विरति का प्रयोग नहीं किया गया संसार में रति के विपरीत विरति शब्द का प्रयोग किया गया धर्म का फल है विरति वैराग्य वैराग्य का फल है योग अत्यंत वैराग्यवत समाधि समात प्रबोध विवेक चूड़ामणि तो योग का अर्थ क्या होता है अगर वेदांत का प्रसंग हो तब तो तत्व्ञान होता है योग का प्रकरण हो तो समाधि अथवा अष्टांग योग होता है और उपासना का प्रकरण हो तो भगवत चरणों में रति अर्थ होता है योग का अर्थ उपासना है योग का अर्थ समाधि है योग का अर्थ तत्व ज्ञान है अन्नपूर्णोपनिषद पाँच बहत्तर के अनुसार समाधि संविद उत्पत्ति परजीविकता प्रति जीव और ब्रह्म के एकत्व की संवित्त की अभिव्यक्ति का नाम समाधि अर्थात योग है प्रकरण के अनुसार शब्द का अर्थ भी बदल जाता है प्रस्थान भेद से शब्द विलक्षण अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होता है तुलसीदास जी महाराज के अनुसार धर्म का फल है वैराग्य वैराग्य का फल है भगवत चरणों में अनुराग अर्थात योग और उसका फल है भगवत कृपा से सुलभ तत्व बोध तत्वबोध बोध से मोक्ष की अभिव्यक्ति होती है यहाँ पूर्व मीमांसा पर कटाक्ष है प्रकारांतर से अर्थापत्ति रूप प्रमाण से क्योंकि जिनके यहाँ ईश्वर की स्वीकृति ही नहीं है मान्यता ही नहीं है उनके यहाँ धर्म का फल भगवत चरणों में रहती भी कहाँ संभव है पूर्व मीमांसक जब ईश्वर का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते और धर्म के तो कट्टर पक्षधर हैं अतः तो धर्म जिज्ञासा मीमांसा का प्रथम सूत्र ही होता है तो धर्म के पक्षधर हैं और ईश्वर उनके यहाँ मान्य नहीं है तो ईश्वर के चरणों में रति धर्म का फल कथम संभव नहीं है तो यहाँ अर्थापत्ति प्रमाण से सकाम व्यक्तियों पर कटाक्ष है पूर्व मीमांसा पर कटाक्ष है स्वनुष्ठिता भी कहा आपने भले ही अच्छी प्रकार से धर्म का अनुष्ठान किया हो परंतु भगवत कथा के प्रति यदि रति की अभिव्यक्ति न हुई तो मानो धर्मानुष्ठान क्या सदा श्रम ही आपके हाथ लगा कथा सुम कहा गया भगवत कथा के प्रति रति की अभिव्यक्ति धर्म का वास्तविक फल है अर्थ हुआ तो धर्मानुष्ठान से भगवत कथा के प्रति रति कि अभिव्यक्ति किस प्रकार होगी इस पर विचार करना चाहिए कथा के प्रतिरति का पर्यवसान भगवत तत्व में रति किसी की कथा चर्चा नाम रूप लीला धाम का निरूपण का नाम ही तो कथा है किसी की कथा के प्रतिरति रती का अर्थ क्या है जिसकी कथा है उसी के प्रतिरति कथा में रति का प्रयवसान है कथनीय के प्रति रति में तो भागवत चरणार बिंदो में रति की अभिव्यक्ति धर्मानुष्ठान का फल मान्य है भक्ति प्रस्थान में तो भगवान का उल्लेख होना चाहिए धर्मानुष्ठान के समय भगवान भजनीय हैं और उनके प्रति कर्म समर्पण करने योग्य हैं इस भावना से स्वधर्म का जो अनुष्ठान करता है और अपनी ओर से कोई लौकिक पारलौकिक फल का अनुसंधान नहीं करता उसके धर्मानुष्ठान का फल भगवत कथा के प्रति रति का उदय ही प्राप्त होता है सार तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवन धन जगदीश्वर की कथा में रति अनिवार्य है यह सार हुआ जीवन धन जगदीश्वर हैं जगदाधार भी जगदीश्वर हैं जीवन और जगत के सार तो जगदीश्वर को ही माना जाएगा ना क्योंकि कोई जो तत्व होता है वही सार माना जाता है जैसे मृत्यु के तेव सत्यम घटादि रूप कार्य में तत्व क्या है मिट्टी आदि अंत और मध्य में प्रतिष्ठित होने के कारण तो वही सार है वही सत्य है तो जीवन और जगत के आश्रय जब भगवान ही हैं वेदांत प्रस्थान में भक्ति प्रस्थान में तो उन जगदीश्वर के प्रति रति की अभिव्यक्ति में ही जीवन की सार्थकता मानी जाएगी कई बार यहाँ हम कह चुके हैं इसलिए संकेत करेंगे आखिर ये संत महात्मा सदग्रंथ जगदीश्वर की भक्ति पर बल क्यों देते हैं क्या अन्य प्रकार से जीवन की सार्थकता नहीं संभव है जगदीश्वर के भजन से उनके पाद पद्मों में रति से उनके बोध से ही जीवन की सार्थकता संभव है संसार में मनोवृत्ति को रमाने पर क्या जीवन की सार्थकता संभव नहीं है इस पर हमने संकेत किया था और पूर्व सत्रों में व्यापक निरूपण भी किया था कि संसार तो इसमें रमन करने के लिए बनाया ही नहीं गया है जगत में ही रमन करने के लिए जगत भगवान ने नहीं बनाया अब कोई कहे कि बनाया ही है तो इसमें विनिगमक कौन है तो विनगमक किया है कि प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर शरीर और संसार की असच्चिदानंद रूपता सिद्ध है चार दिन पहले कहा था प्रतिक्षण परिवर्तन शरीर और संसार की अनित्यता तो सर्वमान्य है चारवाक भी शरीर और संसार को नित्य सिद्ध करने में समर्थ नहीं है और इसकी दृष्ट रूपता ज्ञ रूपता इसकी अचितता अचित रूपता को भी सिद्ध करने के लिए बाध्य करती है और इसकी दुख इसकी दुख रूपता भी मानने के लिए बाध्य करती है एतावता शरीर और संसार असच्चिदानंद रूप ही है अब हम क्या हैं चार दर्शन पर हम विचार करें चेतना विशिष्ट शरीर आत्मा है तो चेतना कम से कम निरूप पदार्थ तो है ही उनके यहाँ प्रत्यक्षातिरिक्त जब प्रमाण नहीं है तो चेतना को भी वो प्रत्यक्ष तो मानेंगे और ना माने तो हमारा काम सद गया चेतना विशिष्ट शरीर में चेतना क्या चीज़ है विशेषण वो क्या चीज़ है प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राह्य है तभी तो चार दर्शन में उसको स्थान प्राप्त है तो केवल शरीर का नाम तो चार वाक्यों के यहाँ भी आत्मा नहीं है चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा है तो शरीर विशिष्ट चेतना और चेतना विशिष्ट शरीर इसमें अंतर क्या है इसे अभी विचार करने योग्य है चेतना विशिष्ट शरीर आत्मा है एक पक्षीय हुआ यूँ पलट दें विशेषण को विशेष बना दें विशेष को विशेषण बना दें कि शरीर विशिष्ट चेतना आत्मा है तब क्या होगा शरीर विशिष्ट चेतना आत्मा है आहां? तो चेतन का पक्ष प्रबल होगा ना और आगे अगर सत्य सहिष्णुता भी व्यक्त हो जाए कि चेतना नहीं बल्कि चेतन आत्मा है तो काम बन गया पहले यही धारणा होती है कि चेतना विशिष्ट शरीर आत्मा है बाद में सहिष्णुता आती है कि नहीं नहीं शरीर विशिष्ट चेतना आत्मा है बाद में यह क्षमता आती है स्वप्नादि के शरीर टूटते रहते हैं लेकिन जीव का नाश नहीं होता इसलिए चेतना ही आत्मा है फिर अंत में प्रश्न उठता है कि चेतना से चेतन ही रहने दोनों चेतन ही वास्तव में आत्मा है शरीर सापेक्ष आत्मा की सत्ता नहीं है तो यहाँ सार या निकला कि प्रतिक्षण परिवर्तनशील शरीर अनित्व सिद्ध होता ही है बाह्य संसार अनित्व सिद्ध होता ही है दृष्टकोटि का शरीर और बाह्य संसार अस्तित्व सिद्ध होता ही है दुखप्रद शरीर और संसार दुख रूप दुखमय तो सिद्ध होता ही है एतावता शरीर और संसार असच्चिदानंद है असच्चिदानंद के वर्ण का फल तो मृत्यु मूर्खता दुःख का भय अनिवार्य है अनुभव सिद्ध है अब प्रश्नोत्तर हम क्या हैं शरीर और हमारी दार्शनिक दृष्टि से मीमांसा एक ही है अथवा कुछ पृथक तो मृत्यु का भी दृष्टा ही तो आत्मतत्व सिद्ध होगा क्या मान लीजिए पचहत्तर वर्ष के कोई महानुभाव हैं और अधिक नहीं एक वर्ष में अगर एक ही स्वप्न उनको आया हो तो एक स्वप्न का शरीर एक वर्ष में नष्ट हो गया पचहत्तर वर्ष में पचहत्तर स्वप्न के शरीर नष्ट हो गए लेकिन शरीरी जीव वे स्वयं आत्मरूप से विद्यमान रहे या नहीं तो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी अनष्ट रहने वाला तत्व ही आत्मा है अनाद से हमारा आपका नाश हो ही गया होता तो वर्तमान दशा में अपनी विद्यमानता की अनुभूति किस प्रकार करते हम अस्म और दार्शनिक धरातल पर शरीर के नाश की आशंका से ही मृत्यु का भय प्राप्त है या सचमुच में मृत्यु संभव भी है क्योंकि मृत्यु क्या है चेतन है या जड़ पोस्टमार्टम करते ना प्री पोस्ट पोस्टमार्टम मृत्यु की ही मीमांसा कर लें आखिर मृत्यु क्या है हमारे लिए मृत्यु जड़ है या चेतन नित्य है या अनित्य कुछ तो कहना होगा मान लीजिए चेतन है तब तो अनात्मा नहीं कह सकते अब तब तो कोई खतरा ही नहीं है तब आत्मास्वरूप ही है और जड़ है तो कोई खतरा नहीं है दृश्य ही है तो मृत्यु को आखिर भयप्रद होने के कारण आत्मा तो है ही नहीं जो भयप्रद हो वो तो आत्मा हो ही नहीं सकता है तो मृत्यु तो कभी संभव नहीं है मृत्यु ग्रस्त शरीर के नाश की आशंका से मृत्यु का भय ही संभव है तो आगे भी मृत्यु रूपी देवी भी कोई सामने आएगी तो आत्मतत्व तो उसका दृष्टा ही रहेगा एतावता नित्य है अबाध्य होता हुआ अपरोक्ष होने के कारण नैकों की भाषा में आत्मा नित्य अब ज्ञान स्वरूप आत्मतत्व है क्योंकि ज्ञाता ज्ञान शून्य नहीं हो सकता है सबका ज्ञाता स्वयं ज्ञान शून्य नहीं हो सकता है तो आत्मा की चिद्रूपता भी सिद्ध है न्यायिकों की शैली में बोलेंगे न्यायायिकों के सिद्धांत नहीं नयायिकों की शैली में बोलेंगे तो अवैध्य होता हुआ अपरोक्ष होने के कारण आत्मा चिद्रूप है हमारे श्रद्धे स्वामी सर्वनानंद जी महाराज एक बात कहते थे प्राप्त विवेक का समाधर करो इस पर हमने बहुत चिंतन किया है उनके इस सूत्र पर अब चुलबुली भाषा में बोलते हैं केवल पद पदार्थ का सामान्य विवेक हो किसी के हृदय में और पूछा जाए कि दृष्टा दर्शन दृश्य में आप कौन हो निसर्ग सिद्ध विवेक क्या कहता है दृष्टा माने देखने वाला है, दृश्य माने दर्शन का विषय दृष्टा दर्शन और दृश्य इस त्रिपुटी में आप कौन हो हृदय पर हाथ रखकर बोलो इसमें द्वैती अद्वैती की कोई बात ही नहीं है जो आपका हृदय कहता हो वही बोलो अंत में जिसको शब्दों का अर्थ केवल विदित है वो क्या कहेगा त्रिपुटी के शिरोभाग में जो सामग्री है अर्थात दृष्टा वही मैं हो सकता हूँ दर्शन या दृश्य नहीं यह प्राप्त विवेक है माँ के गर्भ से ही इतना विवेक लेकर हम आप आए हैं विवेक में वृद्धि हुई या नहीं ये तो आप जाने हम जाने इतना विवेक तो निसर्ग सिद्ध जन्म सिद्ध सहज है प्रमाता प्रमाण प्रमेय में आप कौन है तो त्रिपुटी के शिरोभाग में है। है? ठूल भाषा में ता या ता जिसके आगे है प्रमाता दृष्टा तो मैं प्रमाता हूं प्रमाण या प्रमेय नहीं भोक्ता भोग और भोग्य में आप कौन है तो स्वभाव सिद्ध आत्मबुद्धि भोक्ता को लेकर ही अभिव्यक्त होती है भोग या भोग्य को लेकर नहीं प्राप्त विवेक का समादर करो सूत्र लग गया ना इसी प्रकार जी कर्ता करण कार्य में आप कौन है तो व्यक्ति अंत में कहेगा मैं कर्ता ही हो सकता हूँ करण या कार्य कोटि का नहीं रसायता रसन रस्य में घ्राता आदि में भी फिर अंत में सब में ता या ता जिसके आगे लगा है वही मैं हूँ ठीक है यही प्राप्त विवेक है इसका समाधर करना चाहिए अब इधर ध्यान दीजिए यह है काष्ठ तखत मोटी भाषा में तख्त इसके ऊपर गद्दा है इसके ऊपर मैं बैठा हूँ अर्थात शरीर विद्यमान है तो ये मान लीजिए दर्श दृश्य है उससे प्रत्येक क्या हुआ ये गद्दा आदि जो है वो दर्शन है इन दोनों के ऊपर मैं विराजमान हूँ ये दोनों आसन हो गए या नहीं तो आसन से मत डोल रहे तो हे पिय मिलेंगे मीरा भाई ने कहा हम डोलते क्या हैं जी हमारा स्खलन हो जाता है आध्यासिक हम जहाँ हैं वहीं विद्यमान नहीं रहते दृष्टा होकर दृश्य की दासता जीवन में पाल लेते हैं ज्ञाता होकर ज्ञेय की दासता जीवन में पाल लेते हैं प्रमाता होकर प्रमेय की दासता जीवन में पाल लेते हैं अच्छा प्रमाता क्या प्रमाण परिच्छिन हो सकता है भगवान शंकराचार्य महाराज ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अप्रमेय शब्द का प्रयोग किया गया आत्मा के लिए उसका अर्थ बहुत मार्मिक किया प्रमाण से तो पूर्व सिद्ध है प्रमाता प्रमाण से पूर्व सिद्ध है प्रमाता और प्रमाण से परिचिन्न होता है प्रमेय और मोटी भाषा अरे मछुए के जाल में मछली फंसती है तो म, जाल से परिचिन मछली हुआ करती है मछुए के जाल में मछली फंसती है तो जाल से परिचिन मछली हुआ करती है प्रमेय जो है प्रमाण रूप जाल में फंसता है तो इसका मतलब हुआ प्रमेय प्रत्यक नहीं होता पराक होता है बाह्य होता है और प्रमाण जो होता है वो प्रत्यक होता है और प्रमाता कोई प्रमाण से सिद्ध है या स्वतः सिद्ध है प्रमाता के लिए कौन सा प्रमाण चाहिए स्वतः सिद्ध है जब प्रमाता भी स्वतः सिद्ध है तो आत्मा प्रमेय हुआ या नहीं जो प्रमाण का विषय होगा वह तो प्रमेय होगा आत्मा तो प्रमाण से पूर्व सिद्ध है प्रत्यक्ष है तो अप्रमेय हो गया अब श्रीमद् श्रीमदभागवत द्वितीय स्कंध का दसवा अध्याय का श्लोक श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंध के अंतिम अध्याय का एक श्लोक है एकमेक तरा भाव यदानोपलभा महे तृतयम तत्रो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रया त्रिपुटी का स्वभाव होता है अन्योन्य सापेक्ष होना सरल भाषा पर भी हम अमार है माने त्रिपुटी का स्वभाव होता है एक सामग्री त्रिपुटी में शेष दो सामग्री पर निर्भर करती है एक मेक तरा भावे यदानोपलभा महे त्रृत तत्रो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय जैसे उदाहरण लें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे में ज्ञेय कह दीजिए घट वस्त्र आदि को उसकी जानकारी का नाम हो जाएगा ज्ञान जानने वाले देवदत्त यज्ञ आदि का नाम हो जाएगा ज्ञाता जानने की कुछ सामग्री होगी जानने में आने योग्य सामग्री है तब तो किसी चेतन का नाम ज्ञाता होगा और उसकी जानकारी का नाम ज्ञान होगा एक को खिसका देंगे तो शेष दो भी खिस जाएंगे खिसक जाएंगे या नहीं त्रिपुटी में जो भी सामग्री है एक दूसरे की अपेक्षा रखती है तो त्रिपुटी को साधने वाला जो तत्व है वही तत्व हो सकता है आगे वदन देता में तत्व क्या है तत्व की परिभाषा है जी निरपेक्ष तत्व किसको कहेंगे निरपेक्ष जिसे किसी की अपेक्षा नहीं हो वही तो तत्व हुआ न इसमें श्लोक इस तो दिया गया दूसरे स्कंध के दसवें अध्याय में उदाहरण दिया गया द्वादश स्कंध में जैसे रूप है नेत्र है सूर्य है ये त्रिप्टी है रूप अधिभूत नेत्र अध्यात्म सूर्य अधिदैव लेकिन तेज त्रिप्टी से अतीत है या नहीं त्रिप्टी का सार है या नहीं तत्व है या नहीं रूप के बिना भी तेज है तेज के बिना रूप की कल्पना नहीं हो सकती तेजोनिष्ठ गुण विशेष का नाम ही तो रूप होगा और वेदांत न्याय वैशेषिक और पूर्व मीमांसा के अनुसार नेत्र तेजस न्यायिकों के अनुसार द्वनुक कोटि के अतीन्द्रिय पदार्थ होंगे ना नेत्र क्योंकि तो अतीन्द्रियता भी चाहिए और कार्यत्व भी चाहिए तो परमाणु कोटिकी हो नहीं सकते और से स्थूल होंगे तो दृश्य हो जाएंगे तो नेत्र अत हों और कार्य कोटि के हों नयायिकों के अनुसार वैशेषिकों के तो अनुसार या कब संभव है या द्वनुक कोटि के हों भी हो जाएंगे नेत्र और कारी खोटी के भी हो जाएंगे तो न्यायिकों के यहाँ भी वैशेषिकों के यहाँ भी नेत्र तेजस है और हमारे यहाँ हमने कई बार कहा अपीकृत तेज के एक वट्टाचार सात्विक अंश से नेत्र बनते हैं तो प्रश्न हुआ कि नेत्र भी तेजस तो तेज के बिना तो नेत्र की कल्पना नहीं कर सकते और नेत्र के बिना तेज तो रहता ही है तरंगादि के बिना जल की कल्पना तो हो सकती है जल के बिना तरंगादि की कल्पना नहीं हो सकती ऐसे सूर्य के बिना तेज की कल्पना तो हो सकती है पर तो तेज के बिना सूर्य की कल्पना नहीं हो सकती तो त्रिपुटी में तीनों सामग्री तो परस्पर सापेक्ष हैं तीनों का आश्रय जो है तेज वही तत्व है ना? तो यहाँ पर प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों को साधने वाला जो अखंड विज्ञान है वही तत्व है जब प्रमाता भी अप्रमेय है तो कई मुतिका न्याय से यह तथ्य सिद्ध है कि वास्तव में जो इन प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों का आश्रय है उसके बारे में क्या कहना वह तो स्वतः सिद्ध अप्रमेय है ही तो मैं निरूपण कर रहा था कि ये जीव क्या है जगत कोटी का देह कोटी का पदार्थ अगर होता तो असच्चिदानंद ही होता यह तो नित्य ही है चिदरूप ही है ठीक है ज्ञान शून्य नहीं है ज्ञान स्वरूप ही है अब आनंद स्वरूप क्यों है तो अपने आप में पराकाष्ठा की प्रीति है इसलिए आनंद स्वरूप है परमानंद स्वरूप है परम प्रीति का विषय होने के कारण तो जीव सच्चिदानंद हुआ ना और जगत असच्चिदानंद हुआ शरीर असच्चिदानंद हुआ अब जब जीव सच्चिदानंद हुआ पहले ये बात कह चुके हैं लेकिन सामने विषय है इसलिए केवल संकेत करते हैं अब प्रत्येक अंश अम्ष अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है यह अकाट्य नियम है जैसे गुलाब इत्यादि का पुष्प अगर ऊपर उछाले हैं फेंके तो पृथ्वी की ओर आकृष्ट होंगे क्यों पार्थिव हैं पार्थिव क्यों हैं गंधयुक्त हैं पुष्प गंधयुक्त तो होने के कारण पार्थिव है पृथ्वी गंधवती हो है इसका मतलब पार्थिव जो भी वस्तु होगी वो पृथ्वी की ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहेगी ऊपर फेंकने पर भी मिट्टी का ढेला आखिर पृथ्वी की ओर ही आकृष्ट होने में समर्थ है स्वभावतः उसका आकर्षण अपने अंशी की ओर होता है इसी प्रकार पानी एक मंजिल पर भी टोटी में पानी है टोटी खोलने पर नल में पानी है टोटी खोलने पर धारा नीचे की ओर जाएगी क्यों जाएगी वो अंश अम्ष है अमशी कौन है सूर्य ये है समुद्र उदध उद्गम स्थान तो समुद्र ही है तो प्रत्येक अंश अम्ष अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है इसी प्रकार से ये जो दीप की शिखा अग्नि की चिनगारियाँ ऊपर क्यों उठती हैं इनका उद्गम स्थान नभोमंडल में विद्यमान सूर्य है प्रत्येक अंश स्वभावता अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है इन सब दृष्टान्तों के बल पर क्या सिद्ध हुआ कि प्रत्येक अंश अम्ष अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है तो जीव क्या है सच्चिदानंद है ये तो युक्तियों के द्वारा सिद्ध हो गया श्रुतियाँ तो हैं ही अब इसका कोई अंशी है या नहीं इस पर विचार करें तो इसकी इच्छा का विषय इसके अंशी के अस्तित्व में प्रमाण है पिछले दिनों का प्रत्येक व्यक्ति की निसर्ग सिद्ध इच्छा क्या है मान भूवम ही भोयासम अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति का नियमक क्या है मृत्यु का भय अमृतत्व की भावना मृत्यु का भय क्यों प्राप्त है मृत्यु ग्रस्त शरीर और संसार में अमता ममता के कारण और अमृतत्व की भावना क्यों प्राप्त है अमृत स्वरूप होने के कारण अच्छा मृत्यु के भय का क्षेत्रफल अधिक है या अमृतत्व का क्षेत्रफल अधिक है सुसुप्ति में महाप्रलय में समाधि में मृत्यु का भय नहीं है और अमृतत्व विद्यमानता है तो क्षेत्रफल तो आरोपित का न्यून हुआ आकाश का क्षेत्रफल अधिक होगा अनंत देव जी आकाश में परिलक्षित नीलिमा का क्षेत्रफल आरोपित का क्षेत्रफल तो न्यून ही होगा ना इसी प्रकार से ये सार निकला क्या सार निकला कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति का प्रथम नियामक है मृत्यु का भय अमृतत्व की भावना मृत्यु का भय शरीर में तादात्म्य पं पत्ति अमता ममता का लेकर प्राप्त है कादाचित का सार्वकालिक नहीं है सार्वभौम नहीं है क्योंकि सुसुप्ति में अमता ममता का आश्रय अंतकरण अविद्या में विलीन होता है और अविद्या आत्मतत्व से तादात्म्य हो होकर अवशिष्ट रहती है तो मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता इसी प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति का दूसरा नियामक मूर्खता का भय विज्ञान की भावना है मूर्खता का वय किस परंपरा से अचित शरीर और संसार में आमता ममता की परंपरा से और वैदुष्य की भावना अखंड विज्ञान की भावना किस परंपरा से आत्म परंपरा से स्वरूप वैभव की ओर से है कस्तूरी का जो मृग है उसकी निसर्ग सिद्ध प्रवृत्ति आमोद गंध के अनुसंधान में होती है तो गंध की प्राप्ति स्वरूप वैभव से होती है और भटकना स्वरूप के अज्ञान से होता है अगर उसे प्राप्त पता ही हो कि नाभिमंडल में कस्तूरी का निवास है तो गंधहीन वस्तुओं को सुंग सुघ कर विचारे भटके क्यों इसी प्रकार से चिद्रूपता की भावना अखंड विज्ञान की भावना स्वरूप परंपरा से अब झटपट निपटावे। इसमें नास्तिक भी घुटना टेक देते हैं इन सब विचारों का खंडन कोई कर सकता है क्या विश्व के विचार हैं सनातन सिद्धांत हैं जी अब तीसरी प्रवृत्ति तीसरा नियामक कौन है प्रवृत्ति निवृत्ति का दुख का भय आनंद की भावना मालूम पड़ जाए कि आज प्रवचन में तो बम गिरने वाला है दुख ही मिलने वाला है क्यों आवेगा व्यक्ति आनंद मिलने वाला है आवेगा और ये तो वेदांती कर्कश हैं भक्ति को भी वेदांत में ले जाते हैं मत जाओ मत सुनो लो जी आनंद नहीं मिलेगा नहीं आवेंगे प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक कौन है आनंद की भावना और दुख का भय दुख का भय क्यों है जी दुखप्रद शरीर और संसार में अमता ममता के कारण आनंद की भावना क्यों है आनंद स्वरूप होने के कारण स्पष्ट है या नहीं इसका मतलब कि हमारी चाह के तात्विक विषय का नाम ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है विश्व में कोई अनिश्वर नहीं है वो तो ऐसे ही है जैसे कि किसी को ज्ञान ना हो किसी का नाम कान है कान को कुछ और समझता हो सेब जानते ही न एप्पल बोलते हैं बच्चे लोग पूर्व जानते ही न इष्ट बोलते हैं बहुत प्रगति हो रही है हिंदुओं के यहाँ घोर देहात में रहने वाले ने कहा हमने कहा इसका क्या नाम है छोटी सी मुन्नी थी हनी मधु नहीं कहना है ना मैंगो आम नहीं कहना है बहुत प्रगति हो रही है भूत भूतल जीत रसातल आए तुमने आम खाया अब उसे पता नहीं कि आम इसी का नाम कह, नहीं। अब मैंगो खाया हाँ अभी लो अब ये जो निषेध है आम खाता हुआ भी व्यक्ति कह रहा आम नहीं खाया या तो झूठ बोलता है झूठ तो, तो नहीं बोल रहा है तो क्या वो बेचारा जानते ही नहीं किसी का नाम आम है आम खाने का निषेध भी आम खाने का साधक है या नहीं इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि नास्तिक भी आस्तिक अरे कौन है नास्तिक थोड़ी देर के लिए मान लें कि अनिश्वरवादी नास्तिक अनिश्वरवादी नास्तिक है वेदों के प्रामाणिक को जो न माने वो नास्तिक होता है लेकिन हमारी मनुस्मृति में महाभारत हमारे महाभारत आदि में कई वचन हैं जहाँ एक साथ वेदों को प्रमाण न मानने वाले के अतिरिक्त नास्तिक शब्द का भी प्रयोग है तो पुनरुक्ति से बचने के लिए अनिश्वरवादी का नाम भी नास्तिक होता है तो नास्तिक माने अनीश्वरवादी अनश्वरवादी है कौन जिसको वो अनिश्वर वो कहता है ईश्वर नहीं है तो उसकी चाह के विषय का नाम ही ईश्वर है उसे इस ढंग से कोई बताने वाला नहीं मिला कि तेरी चाह निसर्ग सिद्ध इच्छा के विषय का नाम ही ईश्वर है ईश्वर का लक्षण क्या है सचित आनंद तुम्हारी चाह का विषय क्या है मृत्यु रहित जीवन अखंड विज्ञान अखंड आनंद तो तुम तो ईश्वर को ही चाहते हो मृत्यु रहित जीवन के लिए ये सब भोजन है वस्त्र है भवन इत्यादि है और मूर्खता अज्ञान रहित अखंड विज्ञान के लिए ये सब पुस्तकालय हैं अध्यापक हैं टेलीविजन आदि हैं और शक चंदन वनितादि जो हैं वो आनंद की प्राप्ति के लिए हैं पर साक्षात विषय तो नहीं है न इसलिए हम संकेत करेंगे गाढ़ी नींद में जी आनंद का विषय विषय के माध्यम से आनंद नहीं मिलता आनंद ही हमारा भोग्य होता है कितनी ऊँची बात आनंद भुक् भुक्त प्रविध भुक् आनंद भुक् गाढ़ी नींद में जीव का नाम है आनंद भुक् यहाँ तो मालपुआ के माध्यम से आम के माध्यम से हाँ एक शशांक शेखर सतपथी थे ना यहाँ हमने भेजा था विद्वान होने के लिए गुरु जी से पढ़ के विद्वान होगा धैर्य नहीं है आजकल किसी के झटपट करोड़पति और अरबों के गुरु बनने के लिए व्यक्ति रणछोर हो गया उसने समझा पुजने योग्य हो, हो गया लो। <laughs> ऐसे, ऐसे, ऐसे ऐसे पत्थर आजकल हैं जिनको भगवान की मूर्ति बना के पुजवाने के लिए तैयार हों। पत्थर भग जाता है कि हम तो पुजने योग्य हो, हो गए अब नहीं बनेंगे <laughs> धैर्य नहीं है झटपट मतलब और लकोमदी आदि क्या पर सीधे जन्मादेश <laughs> जन्मानधस्यता कहते ना झा जी वैद्यनाथ झा जी जन्माध्यस्यता को पढ़ रहे थे जन्मानधस्यता <laughs> धैर्य नहीं है विद्या प्राप्त करने के लिए तप चाहिए धैर्य चाहिए अब वहाँ यज्ञ कराने लग गए गांव में जाकर बढ़िया कार खरीद ली चलो अच्छा ठीक हो लेकिन हमने सोचा था पांच सात परिश्रम कर वर्ष परिश्रम करके एक विद्वान ब्राह्मण बनेगा भगवान रोटी तो देंगे आस्था नहीं है किसी को झटपट एक महात्मा जी ने कहा कि महाराज हमारे गुरुजी माने उन महात्मा जी के गुरुजी जी पूज्य स्वामी अखंड आनंद जी महाराज गुरु कहते हैं तप करो अब मैं तप करूंगा तो युवावस्था तो मेरी चली जाएगी फिर बुढ़ापे में मुझको कौन शैली मिलेगी कौन मुझको गुरु बनावेगी या बनावेगा हाँ गुरुजी की बात मैं नहीं मानता उनको कहता हूँ कि चित्रकूट में जा रहा हूँ भजन करने के लिए और मैं तो पटना के कलेक्टर और कलेक्टर की पत्नी आदि को चेले चिली बनाने के लिए भगता हूँ ये बात मेरे गुरुजी को मत कहिएगा इसमें मैं तप नहीं करता हूं गुरुजी के समान पूजना तब चाहूंगा अभी तप करूंगा बुढ़ापे में मुझे कौन गुरु बना देगा लो धैर्य नहीं है तो शशाक शेखर की याद इसलिए आई कि उसने कहा महाराज अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं क्या करूँगा तो मैंने कहा क्या करोगे पूरे भारत का आम पेटेंट करा लूँगा अपने नाम और किसी को एक छिलका भी नहीं दूंगा उसको आम इतना प्यारा था कि आम का छिलका आम ना मिले तो छिलका भी चट कर दे मैं भी प्रयास करता था उसे आम खवाऊँ तो ये बात है अविष्कार क्या हुआ सा व्यक्ति चाहता है कि आम के माध्यम से आनंद मिले और में सीधे आनंद का भोगता होता है स्थूल तो विषयों के माध्यम से आनंद मिला स्थूल स्थूलभुक्त वासनात्मक मनोमय विषयों के माध्यम से आनंद मिला प्रविव्य सीधे आनंद जैसे गन्ना को चबाने के लिए दिया तो उठ तो छिलेंगे और गन्ना का रसोई आपके पास पहुँचा दिया तो पी लो घोट लगाओ तो गाढ़ी नींद में जीव आनंद भुक ही होता है आ? आनंद का भोगता होकर विराजमान होता है तो हमने संकेत किया वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भजनीय हैं भजनीय है। लेकिन इस रास्ते का सहसा ज्ञान तो नहीं होगा परोक्ष प्रिया प्रिय देवा देवता परोक्ष प्रिय सरीखे होते हैं तो पहले जैसे कश्मीरी वेदांतियों के अनुसार अब मैं बोल रहा हूं दीप सामने रख दे और कहे कि भावना करो कि यह दीप है ठीक है उसे ना बताया जाए कि यही दीप है भावना करो दीप है और धीरे धीरे भावना आ, परिपुष्ट हो जाए तो कह दे लक्षण साम्य से वस्तु सामने अरे दीप के लक्षण मैंने जो बताया देखो इसमें सब मिलता है या नहीं ठीक है तुम भगवान का भजन करो किसी से कहा जाए अपना भजन करो अविद्या कम कर्म के चपेट में पड़ा हुआ अपना वजन करेगा कर ही रहा हो जाएगा इसलिए कर्म का समर्पण किसके प्रति होना चाहिए आखिर धर्म के आगे कह दिया विश्व विश्व से न कथा सुधि रतिम भगवान की कथा में रति ये धर्मानुष्ठान का फल है कैसे ये फल निकलेगा तब निकलेगा ना जब भगवान को भगवान के प्रति कर्म समर्पित होने योग्य हैं समर्पण के पात्र भगवान ही हैं तो हमने संकेत किया था जब प्रत्येक अंश अम्ष, अंशी के प्रति आकर्षित होता है हमारी चाह इच्छा के आकर्षण के साक्षात विषय का नाम ही भगवान है ठीक है तब अंश अंशी भाव यहाँ पर उपचार है Hmm, कहा गया गीता के में अध्याय में ममई वामशो जीव लोके और भूता सनातन विनोदी हैं श्री कृष्ण भगवान हाँ वही तो वास्तव में कर्मों के समर्पण का विषय हो सकता है भगवान के प्रति कर्म क्यों समर्पित करें क्योंकि क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट माने परामर्श से रहित अछूते भगवान हैं इसलिए भगवान के प्रति कर्म करें जिस किसी के प्रति कर्म करें ये नहीं भगवान के प्रति अर्थात कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर पूर्वक भगवदर्थ कर्तव्य बुद्धि से स्वकर्मानुष्ठान का फल जिसके प्रति कर्म समर्पित हुआ उसके प्रति कर्ता समर्पित होगा या नहीं सब में विज्ञान है सभी में विज्ञान है आखिर कर्म भगवान के प्रति ही क्यों समर्पित करें क्योंकि यथा प्रवृत्ति भूता नाम प्राणी और प्राणियों के कर्म की प्रवृत्ति भगवान से हुई है तो जो उद्गम स्थान है और दूसरी बात क्या है कर्म बंधन से भगवान विमुक्त हैं तो जिनका कर्म जिनके लिए बंधन में हेतु नहीं है उन्हीं के प्रति कर्मों का समर्पण है ठीक है तो कर्म का समर्पण करेंगे और कर्ता माने हमारा समर्पण नहीं होगा ये संभव है क्या कर्म जो है अपने आश्रय कर्ता को भी समर्पण के विषय के प्रति समर्पित करवा देता है कालांतर में क्यों किसी के लिए आप कर्म करते रहें तो अंत में कर्ता भी आप स्वयं भी उसके पर समर्पित हुए बिना रहेंगे क्या पहले फल का समर्पण कीजिए फिर कर्म का समर्पण कीजिए हैं हाँ, फिर बाद में आप कर्ता का समर्पण हुए बिना कैसे रहेगा तो पहले कर्म पहले फल का समर्पण करें हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए कर्तव्य बुद्धि से भगवदर्थ कर्मानुष्ठान करें तो क्या होगा भगवान के लिए जब कर्म का समर्पण होगा तब कर्म क्या करेगा रति के रूप में परिणत हो जाएगा हाँ सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड लिक्विड गैस बर्फ की शिली लिक्विड के रूप में जल के रूप में परिणत हो जाए और फिर उसको गर्म कर दें तो गैस के रूप में प्राप्त हो जाए वो कर्म ही जो है ना भगवत चरणों में रति भगवान के प्रति समर्पित कर्म भगवत चरणों में रति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है आजकल की भाषा में अरे परिणत हो जाता है कर्म ही भगवत चरणों में रति के रूप में परिणत हो जाता है कर्म का कर्म का जो क्योंकि भगवान में महत्व बुद्धि है ना तो भगवान के लिए कर्म करेंगे तो भगवदर्थ कर्म का पर भगवत चरणों में रति में हुए बिना नहीं रहेगा ये विज्ञान है भगवान के प्रति ही क्यों कर्म समर्पित करें क्योंकि भजनी वही है कर्म बंधन से नित्य मुक्त भगवान ही हैं कभी कर्मबंधन की प्राप्ति भगवान को नहीं हुई और सबके कर्म और सभी प्राणियों के उद्गम स्थान भी भगवान ही हैं और भगवान के प्रति जब कर्म समर्पित करेंगे तो कर्म का पर्यवसान अकर्म में होगा कालांतर में पहले क्या होगा भगवत चरणों में रति के रूप में कर्म का पर्यवसान होगा ये सब विज्ञान है तो स्वधर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी कदाचित भगवत चरणों में रति का उदय नहीं हुआ तो समझना चाहिए धर्मानुष्ठान हमने क्या किया सब कुछ श्रम प्राप्त करने के लिए ही किया हमारे पल्ले हमारे हाथ में केवल श्रम ही लगा दूसरी बात भगवान में महत्व बुद्धि पूर्वक ही तो भगवदर्थ कर्मों का अनुष्ठान हो सकता है आप किसी के लिए क्यों कर्म करते हैं उसके प्रति महत्व बुद्धि है हृदय से लाचारी में तो फिर बेकार की बात लो हृदय से किसी के प्रति कर्म क्यों करते हैं क्योंकि उसके प्रति महत्व बुद्धि है ठीक तो भगवान के प्रति महत्व बुद्धि है तब तो भगवान के लिए कर्म करेंगे अब कर्म क्यों कर करना चाहिए कर्म करते करते क्या होता है हमारे हृदय में कर्ता के हृदय में कर्म का वेग प्रतिष्ठित है वो कर्म करके ही उसको खाली किया जा सकता है कर्म की दो विधा है कर्ता के हृदय में कर्म के वेग को कर्म की वासना को और दृढ़ करने के लिए कर्म कर्म का पर्यवसान कर्म में प्रवृत्ति का पर्यवसान प्रवृत्ति में और कर्म का पर्यवसान अकर्म में कर्म का पर्यवसान अकर्म में कार्य क्या हुआ प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में जिसके प्रति समर्पित प्रवृत्ति निवृत्ति के रूप में परिणत हो जाए जिसके प्रति समर्पित कर्म लीला कर्म अकर्म या कर्माभास हो जाए वह गोविंद ही कर्मों के समर्पण का विषय हो, हो सकते हैं अन्य कोई नहीं कर्म का वेग हमारे हृदय में है तो कर्म के वेग अब दो ढंग से होता है ना ये जो दर्जी आदि होते हैं कभी तो रील में धागा भरने के लिए मशीन चलाते हैं उल्टे सीधे मशीन चलाते हैं कभी धागा खाली करने के लिए भी मशीन चलाते हैं ये जो भारतीय यान है वायु यान हा? उसका जो पायलट होता है कप्तान चालक दो चार मिनटों तक अपने यान को पृथ्वी पर क्यों चलाता है पृथ्वी छोड़ने के अनुकूल वेग और बल यान को प्राप्त हो सके लक्ष्य तो नभोमंडल में आकाश में उड़ान भरना है लेकिन लक्ष्य की सिद्धि के लिए पृथ्वी छोड़ने की भावना से पृथ्वी पर हाँ यान चलाना अनिवार्य हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कीजिए और बस चालू कर दीजिए अंतरिक्ष में उड़ जाइए तो मुनेर योगम गीता अर्थात होना चाहता है लेकिन कर्म और कामना का वेग हृदय में सीधे भगवान ने मनोवृत्ति रमा देने में समर्थ उसको नहीं बनाए हुए तो फिर क्या है योगारूढ़ होने की भावना से जब कर्म करेंगे तो सम कर्म सन्यास का वेग कर्म संन्यास की योग्यता जीवन में आवेगी कर्म संन्यास की योग्यता आई उसकी कसौटी हमने चार पांच साल पहले यहाँ बताई थी यदा हीन्द्रियार थे सुन कर्म स्वसते सर्व संकल्प संन्यासी योगा रूढ़ोचते कर्मेंद्रियों में कर्म का वेग न शेष रह जाए और ज्ञानेन्द्रियों में भोग के प्रति वेग न सिद्ध हो जाए अब लक्षण अति व्याप्त भी हो सकता है आतुर में रोगी में इसलिए कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति वेग और रति शेष न रह जाए प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए और ज्ञानेन्द्रियों में भोग के प्रति प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए अब राष्ट्र वर्जन वाली बात नहीं रही ना कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए ज्ञानेन्द्रियों में भोग के प्रति प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए और प्रत्याहार युक्त विचार के द्वारा मन सगुण भगवान में टिकने लग जाए तब कर्म संन्यास का प्रशस्त अधिकार प्राप्त हुआ तो कर्म का वेग खाली करने के लिए कर्म करने की विधा ये है कर्माशक्ति फलाशक्ति अंकृति को शिथिल कर धितुत्साहपूर्वक कर्मानुष्ठान कर्तव्य बुद्धि से करें और भगवान के प्रति समर्पित समर्पित कर्म क्या करेगा भगवान के प्रति आकृष्ट करेगा क्या करें यह दर्शन शास्त्र है अब गीता का तीसरा अध्याय लीजिए कर्म के ऊपर कितनी चीजें हैं तीसरे अध्याय में ब्रह्माक्षर समुद्भव ठीक है कर्म के ऊपर क्या है कर्म किससे उत्पन्न होगा वेद से ठीक है कर्म शास्त्र सम्मत कर्म का मूल कौन होंगे विधि निषेध परक शास्त्र तो होते ना वेद से कर्म की सिद्धि होगी ठीक है शब्द ब्रह्म से ब्रह्माक्षर ब्रह्म का अर्थ क्या है शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म से कर्म की सिद्धि होगी और शब्द ब्रह्म की सिद्धि अक्षर माने पर से होगी तो कर्म के मूल में क्या हुआ जी अगर अपूर्व संज्ञक कर्म मानते हैं तो कर्म के मूल में यज्ञ यज्ञ कर्म कर्म से समूत होता है ना हाँ तो यज्ञ हो गया अपूर्व संज्ञक और कर्म हो गया मूल और दोनों को एक कर दें यहां पुनरुक्ति वारण के लिए एक को लिया अपूर्व एक को लिया मूल तो कर्म का मूल है वेद ठीक है और वेद का मूल क्या है निश्वासित है ना वेद क्या शास्त्र योनित शास्त्र का जो उद्गम स्थान है और शास्त्र से जो उद्भूत है दो वर्णक है ना शास्त्र योनित अर्थ क्या किया शंकराचार्य महाराज ने शास्त्र जिसका कारण है माने जिसकी सिद्धि में शास्त्र प्रमाण है और शास्त्र जिससे निष्पन्न है वेद की सिद्धि भगवान से निश्वासभूत है अब कहें कि से दोष अनादि को लेकर से दोष का निवारण हो गया तो अनादि काल से है तो कर्म का मूल क्या हुआ वेद विध निषेध विध निषेधमय कलिमल वर्णी कर्म कथा रन विधि निषेधमय तो वेद हुए और वेद के मूल में क्या हुआ जी ब्रह्म अंत में कर्म अगर ऊपर की ओर चला तो वेद और घाटी बस एक घाटी उसे पार करने की आवश्यकता है कर्म का कर्ता सहित कर्म यहां मान लीजिए कर्म को कर्ता ने ऊपर की ओर ऊर्धमुख कर दिया ऊर्ध् मूलम ऊर्धमूल मधाखम ऊर्ध्म मान उत्कृष्टम तो कर्म अगर अपने उद्गम स्थान की ओर चला तो ब्रह्म माने परब्रह्म और कर्म के बीच में वेद की घाटी प्राप्त हुई वेद में जो है छियानवे अस्सी प्रतिशत जो मंत्र हैं वो कर्मकांड कांड है सोलह प्रतिशत जो मंत्र हैं उपासना कांड पर सोलह प्रतिशत त्रैगुण विषय वेदानिश्चुण भवार्जुन चार प्रतिशत जो मंत्र हैं वो ज्ञान कांड परक है अंत में वेदों का परसान चार महावाक्य में हो जाता है तो कर्म का अर्थ उपासना भी है और कर्म भी है तो छियानवे प्रतिशत वेदों से सिद्ध कर्म उपासना है ना अब उनको वेद की घाटी पार करने में तो चार प्रतिशत वेद ही रह जाएंगे ना वो चार प्रतिशत वेद जो हैं वो चार महावाक्य के रूप में प्राप्त होंगे और हर व्यक्ति को चारों महावाक्य सुनाकर मुक्त किया जाए इसकी आवश्यकता नहीं है एक महावाक्य से भी मुक्त होगा अंत में चारों वेद एक महावाक्य के रूप में प्राप्त होंगे ठीक है और महावाक्य के द्वारा जब आत्मा के अविक्रिय विज्ञान घनत्व का बोध हो जाएगा बस परभ्रम परमात्मा तक वही कर्म की गति हो जाएगी ना और कर्म अगर अपने नीचे की ओर लुढ़केगा निवृत्ति मार्ग की ओर जा, कर्म जाएगा तो अकर्म तक कर्ता को ले जाएगा कर्ता को बिल्कुल अभिक्री विज्ञान घन परमात्मा से एक करा देगा कर्म कर, करा देगा क्या है जी करा दे का क्या है? चंबल का लय होता है यमुना में ल, यमुना का लय होता है गंगा में गंगा का लय होता है सागर में तो चंबल भी पहुंचा सकती है या नहीं कहा सागर तक यमुना की गति भी सागर तक है या नहीं लेकिन चंबल की गति यमुना के माध्यम से है यमुना की गति गंगा के माध्यम से और गंगा की गति साक्षात है तो कर्म की गति ब्रह्म तक हो जाती है वो ज्ञान के द्वार से ज्ञान के द्वार से और कर्म अगर प्रवृत्ति मार्ग की ओर कर्ता ने कर्म का उपयोग किया प्रयोग किया तो कर्म के नीचे कौन होगा यज्ञाद भवती यज्ञात भवती पर्जन्य यज्ञ की सिद्धि होगी उससे परजन्य की सिद्धि होगी परजन्य से कर्म अपूर्व संज्ञक कर्म से वर्षा की सिद्धि होगी वर्षा से क्या होगी जी वृष्टि से अन्य की सिद्धि होगी अन्य से सप्त धातुओं की परिपुष्टि होगी सिद्धि होगी उससे क्या होगा बेटे बेटी का जन्म होगा पुनर्भव में पुनर्जन्म में जन्म लेने की योग्यता और जन्म देने की योग्यता में अर्थात प्रजा अंतिम फल है प्रजा का अर्थ है किसी को बेटा बेटी बनाना और किसी के बेटा बेटी बनके जन्म लेना कर्म अगर नीचे की ओर जाएगा तो कर्ता के द्वारा किसी को जन्म दिलवाएगा या कर्ता को किसी का के द्वारा हाँ कर्ता को किसी से जन्म लेने के लिए बाध्य करेगा तो कर्म का परसान हो गया पुनर्भव में सात्विक रीति और कर्म अगर अपने उदगम स्थान की ओर बढ़ा तो बीच में उसको ज्ञानकांड रूपी घाटी प्रार करनी है और सीधे अपने कर्ता को अविक्रिय विज्ञान परमात्मा से मिला देगा ये सब दर्शन है और समय भी हो रहा तो अब क्या करना चाहिए धर्म अब कहते इस ढंग से कर्म करें कर्म को देखें यहां पर धर्म आया ना कर्म और धर्म एक ही बात अब धर्म भी एक पुरुषार्थ है अर्थ और काम मोक्ष भी पुरुषार्थ है अंतिम चरम पुरुषार्थ जो है मोक्ष है उसके लिए कला और प्रवचन करना है यहां धर्म से थोड़ा अर्थ एक दिन किया था धर्म का वास्तविक फल चरम फल चरम गंतव्य अपवर्ग क्रिया का पर्यवसान किस में होगा क्रिया के मूल में क्रिया जाति के मूल में जाति गुण के मूल में गुण तो क्या होगा आत्माश्रय दोष अन्योन्याश्रय दोष चक्रक दोष अनवस्था दोष इसीलिए क्रिया का पर्यवसान में होगा क्रिया शून्य गति गति के लिए नहीं है स्थिति के लिए है कर्म कर्म के लिए नहीं है श्रम श्रम के लिए नहीं है तो अंत में क्रिया शून्य कर्म शून्य स्थिति का नाम ही अपवर्ग है क्या अपवर्ग का अर्थ क्या है अविक्रिय विज्ञान घनता की स्थिति यही अपवर्ग है जी अभिक्रिय विज्ञान घन की सदा के लिए स्थिति यही अपवर्ग है अर्थात जन्म मृत्यु की परंपरा का सदा के लिए उच्छेद यही अपवर्ग है अर्थात केवल वेदांत संत आत्मस्वरूप होकर अवस्थिति यही अपवर्ग है अर्थात बीज सहित ब्वों की आत्यंत की निवृत्ति यही अपवर्ग है कई ढंग से एक ही बात को घुमा फिरा के कह दी गई धर्मस्य से हमने यहाँ लगभग दस बार बताया होगा आठ दस साल में पूरे वैदिक वांगमय का अगर मुझसे कोई सार सार पूछे भगवान की कृपा से स्मृति डमाडोल ना हो तो स्मृति डमाडोल कब नहीं होती है अहंकार न करे और गुरुओं के प्रति सदा कृतज्ञ बना रहे ठीक है स्मृति डमाडोल नहीं हो और अपना अपना मैंने ये किया बस मरे मैंने ये किया मरे तो हम यही कहेंगे प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो निवृत्ति महाफला मनुस्मृति है प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है निवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति निर्वृत्ति का नाम ही मोक्ष है परमानंद की प्राप्ति है आवागमन की आतंक की निवृत्ति का नाम ही निर्वृत्ति है निर्वृत्ति कृष्ण में अण है कृषि भूवाच का शब्द है शब्दों निर्वृत्ति वाचक आनंद तत्व का द्योतक है अणकार है तो निर्वृत्ति निर्वृत्ति प्रवृत्ति का प्रवसान निवृत्ति में हो तो प्रवृत्ति सार्थक है और निवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति परमानंद मुक्ति की समुपलब्धि अर्थात श्री कृष्ण की शास्वती उपलब्धि का नाम ही मुक्ति है यही अपवर्ग है तो धर्म का फल ये होना चाहिए अर्थात केवल अर्थाद अर्जन के लिए धर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए नर्थोर्थापक निकात कामो लाभाई स्मृत अर्थस्थ धर्म ही कांत्य न कामो लाभाय स्मृत न कोई से नहीं तो उल्टा ही अर्थ हो जाएगा अब बड़ी विचित्र बात है हमें वहां भी ललिता आश्रम में भी जाना है एक विचित्र बात क्या है कि भले ही कोई चटोरा न हो हा? हा? अच्छा जिहवा भी बोलती है जी अलग अलग रहती है जिह्वा बोलती है बनी हमारे साथ एक ब्रजवासी रहते हैं बड़े अच्छे हैं एक दिन हमने परीक्षा लेने के लिए और सहृदयता से उनको खांसी हो गई थी तमने गोमूत्र घनबट्टी समझ गए ना ये गाय के मूत्र में ही मलाई बनने की क्षमता है और मूत्र बने हाँ अद्भुत है गाय के मूत्र को औंटते औंटते वो मलाई के रूप में परिणत हो जाए उसकी गोली मेरे पास थी और देसी गाय विदेशी गाय के मूत्र सब नहीं हो सकते घन तो हमने एक दे दी अब वो तो हम जानते थे ब्रजवासी यह थूकेगा वो तो मन में गाली भी देगा उन्होंने कहा महाराज बीमारी भले ही जीवन भर बनी रहे ऐसी दवा मत मुस्ती दी को दीजिए दवा भी मीठी होनी चाहिए ठीक है यार फिर फूल स्वामी अखंडा महाराज के यहाँ है हाँ? वृधारे जी पल भंडारा के रसिक रहे पहले अभी भी तो उन्होंने कहा हम ब्रजवासी हैं मलाई खा करके तो दूर कर सकते हैं रोग ये गोमूत्र घन भटी पा करके भले ही जुकाम बने रही ये ऐसी दवा नहीं पसंद है तो हम हँस भी गए बात तो ठीक है ना बात ठीक तो मूल बात क्या है सज्जनों प्रवृत्ति का फल निवृत्ति और का पर्यवसान निवृत्ति तो भले ही कोई ही। संयत व्यक्ति हो मान लीजिए आप क्या कैसा बना भोजन ये नहीं सुपाच्य है ठीक है लेकिन आखिर नमकीन है करुआ है और मनस्क नहीं है सडरस में जो भी रस है उसका अनुभव तो होगा इसी प्रकार माना कि धर्मानुष्ठान हमने अपवर्ग सिद्धि के लिए ही किया स्वल्पमप्य धर्म से प्रायतः महत्व भयात लेकिन धर्म का आनुषंगिक फल जो अर्थ है वो तो मिलेगा ही कहते हैं ठीक है मिलेगा फिर उससे धर्मानुष्ठान ही करो हम्म बहुत बढ़िया ये तो मिलेगा अनुसंगिक फल मिलेगा क्या मतलब आर्य समाजी गंगा में स्नान करे और कहीं जल सुलभ ना हो वो पुण्य के लिए नहीं करता पवित्रता की बुद्धि नहीं है जल बुद्धि है केवल लेकिन क्या आप शास्त्र दृष्टि से मानते हैं कि आर्य समाजी को पुण्य नहीं होगा होगा गंगा स्वरूप वैभव से तो इसी प्रकार से मान लीजिए चटोरा नहीं है फिर भी भोजन करेगा तो जिवा के द्वारा तो सदरस का विज्ञान होगा अगर अमनस्क नहीं है तो धर्मानुष्ठान का फल धन तो है ही वो तो धन मिलना ही है तो कहते उस धन का फिर प्रयोग करो धर्म में कहते फिर भी कुछ न कुछ तो बच जाएगा धन तो फिर ए, कितनी ऊंची बात है आस्था नहीं जी यहाँ पर बड़ी क्रांतिकारी बात है प्रयोग में लाकर देखिए यहाँ कहा गया कि अनिच्छन्नपि क्या अनिच्छन्न आप नहीं चाहते लेकिन तप्त तबे पर उंगली पर गई तो ए, जलना है ही आप नहीं चाहते और बर्फीले जल पर ठंडा जल पर हाथ लग ही गया तो सर्दी का अनुभव होगा मान लीजिए हमको मोक्षी चाहिए धन नहीं चाहिए तो भी आप धर्म का पालन करेंगे तो अर्थ मिलेगा हम्म आज ये ब्राह्मण और ये सब दरिद्र क्यों है मैं दरिद्रता का सम्मान भी करता हूं क्योंकि योगा भ्रष्ट जहाँ जन्म लेते हैं शंकराचार्य का योगी नामेब अथवा योगी नाम एवं शंकराचार्य का दरिद्र ब्राह्मण के घर में योगा भ्रष्ट जन्म लेते हैं। वो तो दरिद्रता को उन्होंने त्यागपूर्वक वर्ण किया है लेकिन धन चाहते हैं और गरीबी क्यों है मैं एक बता दू एक रहस्य आपको क्या करें सनातन धर्म ही रस रहस्य का समुद्र है हमारे यहाँ मांडो को प्रसा लीजिए ये लीजिए ये लीजिए आप उपासना करिए जी केवल रो आ मो औ मो एक मात्रा भगवान नाम की एक मात्रा की भी उपासना है या नहीं उससे आपको अपार धन मिलेगा जितनी आवश्यकता है जो धन आपको प्रमत्त ना कर दे उतना धन उपासना के प्रभाव से मिलेगा ही कोई ब्राह्मण जो है ये सब करते थे सडंग वेद कामशीलन करते थे वो स्वाध्याय में भी क्षमता है कि उनको धन कर्षित करके देगा ये बड़ी विचित्र बात तो मान लिया कि हमने मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही धर्मानुष्ठान किया फिर भी धर्म का फल अर्थ तो मिलेगा क्यों मिलेगा इसका विज्ञान हमने चार दिन पहले बता दिया शरीर में वो दिव्यता आवेगी और दृष्टि में वो दिव्यता आवेगी कि जैसे गुरुत्वयुक्त चुंबक विद्यमान है उधर लोहा काला कलूटा नहीं है जंग आदि कालुष्य दोष से विर्मुक्त है तो वो लोहा और चुंबक एक दूसरे के सानिध्य में है तो गुरुत्वयुक्त चुंबक के द्वारा लोहा लोहाकर्षित होगा धर्मानुष्ठान के द्वारा व्यक्ति के जीवन काल में भी वो दिव्यता निष्पत्ति होती है कि धन उसके ओर द्रुत गति से आकृष्ट होते हैं हाँ। तो तो कहा कि फिर फिर उसका उसका उपयोग धन धन आ जाए तो में करो अब गुरुजी को क्या मिलता होगा माने कोई पचास हजार रुपया महीना तो नहीं मिलता होगा कभी नहीं मिला होगा है हाँ? चाहते तो ये कई बार दो बार वाइस चांसलर कहीं के हो गए होते इनके शिष्य प्रशिष हो गए क्या मिलता होगा हम भी जानते हैं देने वाले भी जानते हैं लेकिन इतना मिलता है कि पचास बावन व्यक्ति इनके यहाँ घर पे भोजन करते हैं विद्यार्थी देखिए ना धन को जिन्होंने कभी नहीं पूछा अब मान को कभी नहीं पूछा वो तो हमारे प्रति बहुत ही अपनत्व है नहीं तो अभिनंदन के लिए भी इन्होंने कभी किसी को स्वीकृति नहीं दी परंतु तो क्या सम्मान नहीं है मैं तो शंकराचार्य के पद पर हूँ स्वामी वामदेव जी महाराज जब गुरु जी कहते थे धर्मसंघ के गुरु तो वामदेव जी महाराज के गुरु जी कैसे वो भी गुरु जी कहते थे हम भी गुरु जी कहते हैं ये कितनी ऊंची बात तो हमने कहा कि धर्म का फल धन तो मिलेगा ही तो धन क्यों चाहते हैं वो तो मिल नहीं है मिल नहीं है फिर अपनी शक्ति का दुरुपयोग हुआ ना दोहरे फल से बच के कौन से व्यापारी आप घटिया व्यापारी दोहरे फल से बच के एक फल पर टिक गए आप कामना मत कीजिए धर्म का फल तो धन मिलेगा ही तो कहते हैं फिर भी उसे धर्म ही कीजिए ठीक है कल एक ब्राह्मण जी अभी ना उनके पास रुपये की कोई कमी है क्या अपने क्या रामा रामास्वरूप जी हैं क्या नाम है उनको लोगों ने सम्मान करके हमारे द्वारा ही चांदी के मुकुट पहना दिया रुपये के हार दे दीजिए उन्होंने क्या किया वो जिन्होंने आयोजन किया था उनके दस साल के बालक जो भागवती पंडित उनको मुकुट पहना दिया और उनके पिता के गले में आ, वो का हार डाल दिया उन्होंने कहा हमारी तो मंडली का समय हो गया हम जाते ठीक है देखिए जिसने सम्मान किया उसी को सब चीज दे दी चले गए हमारा ठीक तो हमने संकेत किया जी फिर भी बचेगा ये, ये फिर भी बचेगा धन धर्म में प्रयोग करने के बाद भी कुछ बच ही रहेगा आगे की बात क्या होगी उस धन का क्या करें देखिए इसका अर्थ है धर्मानुष्ठान से मोक्ष का मार्ग तो प्रशस्त होगा ही आपको धन भी इतना मिलेगा तो उस धन का उपयोग धर्म में करने पर भी कुछ धन फिर भी बच जाएगा फिर भी लोग कहते हैं कि हाए धर्म के कारण मारे गए और धर्म के कारण क्या मारे गए अपनी कुबुद्धि के कारण मारे गए धर्म कोई मारता है व्यक्ति जीवन दान देता है ये पुरुषार्थ चतुष्ट अब समय बचाने के लिए नहीं तो ये होगा एक ही श्लोक पर लगा दिया दस दिन फिर अगले वर्ष इसी को चलावे सत्र में नहीं तो एक एक बात कैसे क्यों बच जाता है धर्मानुष्ठान से इतना धन मिलता है कि धर्म में प्रयोग करने पर फिर भी बच ही जाता है सबके पीछे दर्शन शास्त्र है सज्जनों तो जीवन दर्शन की चर्चा चल रही है श्री राम जय राम जय यराम जय राम धर्म की अधर्म का चलो जी आपको आशा भी दें और एक शिक्षा भी मैं ऐसे ही कह रहा हूँ मैं प्रशंसा तो करता ही नहीं बड़ा कंजूस हूँ मैं लेकिन एक एडीएम और सफल एडीएम अपने दायित्व में दक्ष वो भी महत्व बुद्धि के बल पर प्रवचन के लिए समय निकाल लेते या नहीं हम्म बुद्धि के कारण समय निकाल ही लेते हैं ऐसे धर्म के लिए धन का प्रयोग करते करते भी कुछ धन बच ही जाता है अपने कर्तव्य जोधर का है सरकारी सामाजिक दायित्व उसके लिए समय लगाते लगाते भी कुछ समय सत्संग के लिए निकाल ही लेते क्लब वाले तो ऑफिसर है नहीं पीने वाले ऑफिसर तो है नहीं आ जाते हैं ऐसे धर्म के लिए धन का प्रयोग करने पर भी कुछ धन फिर भी अवशिष्ट रही जाता है अगर धर्म के फल फलस्वरूप धन मिला है तो उस धन का फिर क्या करें? करे बात कल महादेव। भाई वो वो लिख के दिए थे ना हाँ। तो सेंटीमीटर था ये इंच में अच्छा अच्छा ठीक है ये ठीक है हम दस दस बार और नमस्कार है महाराज पूछ रहे थे क्या बात है कोई पहले कहा था कानून हो कुछ किनको कौन करन जी? उनको कह दीजिएगा कि हमने पहले आठ साल से चर्चा तो किया गोविंदानंदी जो हाँ। उन लोगों ने ये कहा वो जो समझे कि शंकर अच्छा हमको नहीं चाहिए वेद तो स्थापित करने हमारे यहाँ वेद हाँ। महापात्र जी पुरुष महापात जी पुरी वालों ने हमसे कहा कि बहुत जगह वेद स्थापित हुए वे अपने मठ में होना हमारा एक स्वभाव है कोई ब्राह्मण साधु कोई भी अच्छी राय दे वो भले ही भूल जाए मैं उसको गांठ बांधूँ तो मैंने कहा कि स्रोत मुनि के सारे संत मेरे पति हैं और जब मैं इस बात पर नहीं था जब मैंने डॉक्टर गोविंदानंद जी को स्रोत मुनि भेजा इन लोगों ने समझा कि ये शंकराचार्य हैं